तृतीय प्रवचन सृष्टि के कण कण में अनुसूद दक्षिणामूर्ति तत्व भगवत स्वरूप संतवृंद तथा आत्मस्वरूप श्रोतवृंद हम लोग श्री दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र पर विचार कर रहे थे प्रथम श्लोक में एक बात सामने रखी गई कि सृष्टि के मूल में एक सत्ता है और वह चैतन्य सत्ता है ज्ञाप्ति रूपा है उसी में यह सारा का सारा जगत कल्पित है दर्पण में प्रतिबिंब के समान ही उसकी स्थिति है उसी से सारा जगत सत्ता और प्रकाश प्राप्त करता है दूसरे श्लोक में यह निर्धारण किया गया कि जब एक में द्वितीय तत्व है और वही सत्ता और चित्त रूप है तो जगत उसमें प्रतीत कैसे हो रहा है यह बताया कि देखो इतना बड़ा वृक्ष जो दिखाई देता है वह उत्पत्ति के पहले एक सूक्ष्म बीज के रूप में था इसी प्रकार यह जो सारा का सारा जगत है उत्पत्ति के पहले एक परमात्म रूप ही था परमात्म रूप ही था तो यह जगत कैसे आ गया माया शक्ति से आया जैसे बिना किसी सामग्री के मायावी बल विल, बल विलक्षण दृश्य उपस्थित कर देता है वैसे ही परमात्मा भी विलक्षण जगत उत्पन्न कर देता है यहाँ यह प्रश्न होता है कि मायावी तो अपने स्वार्थ के लिए माया दिखाता है उस परमात्मा का क्या स्वार्थ है इसके साथ महायोगी व यह स्वेक्षा मायावी का स्वार्थ अंश नहीं लेना वह महायोगी के समान स्वतंत्र है उसमें एक स्वतंत्र शक्ति है स्वतंत्र शक्ति के आधार पर ही अनंत शक्ति के रूप में प्रतिभाषित होते हुए भी जो का त्यों रहता है जैसे दर्पण अनंत प्रतिबिंबों को धारण करते हुए भी जो का त्यो रहता है दर्पण की दृष्टि से कोई प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ ही नहीं दर्पण में किसी प्रतिबिंब का कोई संपर्क आया ही नहीं केवल ठोस दर्पण ही रहा इसी प्रकार आपका जो स्वरूप है संपूर्ण विश्व का जो स्वरूप है वह परमात्मा रूप ही है अनंत विश्व अनंत काल से उसमें प्रतिभाषित हो रहे हैं देश काल की कल्पना के अनुसार भी वहां अनेजत ही है उसमें स्पंद ही नहीं हुआ उसमें किसी प्रकार का दृश्य उत्पन्न ही नहीं हुआ कभी दृश्य के साथ उसका संबंध ही नहीं हुआ इसके बाद तीसरे श्लोक में यह बात आई थी कि जगत कैसा है असतकल्पार्थ गम असतकल्प है असत कल्प कहने का तात्पर्य हमने बता दिया था थोड़े इसके अक्षरों को विचार करके आगे बढ़ेंगे जैसे बंधा पुत्र असत है आकाश का पुष्प असत है असत का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर वस्तु भी नहीं है और दिखाई भी नहीं है दिखती भी नहीं है और असत समान की ही यह जगत है जहाँ पर तुल्य समान कहा जाता है वहाँ पर उसमें भिन्नत्व होता है पर उसका बहुत बड़ा गुण उसमें रहता है तद्भिन्न सति तद्गत भूयो धर्मवत्व यह श्रादृश्य का लक्षण है जगत में क्या श्रादृश्य है उसका जिससे उसके समान है यह दिखता है पर है नहीं है नहीं यह सादृश्य है उसके असत के समान वह तो दिखता नहीं है और है नहीं इससे वह तो समझ में आ जाता है पर यहाँ बड़ी जटिलता हो जाती है दिखता है पर है नहीं यह सारा का सारा जगत दिखता है पर है नहीं पर्दे पर सभी चित्र दिखते हैं पर है नहीं और जो नहीं दिखता है पर्दा वही है और पर्दा ही चित्र के रूप में दिखता है पर्दे के अस्तित्व से ही चित्र अस्तित्वान होता है ठीक इसी प्रकार यसे व सदात्मकम स्फूर्णम उस सत्य की सत्ता कैसी है स्फूर्ण रूपा है वह कहाँ पर चली गई है यह तो असत्कल्प सारा का सारा जगत है उसमें ही अनुच्युत है वह अनुच्युत होकर के उसको सत्ता और प्रकाश प्रदान कर रही है इस जगत की तो सत्ता ही नहीं है पर अंतर इतना हुआ कि दिखता है पर है नहीं और बंधा पुत्र दिखता भी नहीं है और है भी नहीं तो वहाँ तो भ्रांति उतनी नहीं होती क्योंकि दिखता ही नहीं और वहाँ बड़ी भारी भ्रांति होती है क्योंकि यह दिखता है पर है नहीं इस समस्या के समाधान के लिए ही गुरु कृपा है पर गुरु कृपा प्राप्ति के लिए गुरु के पास कौन जाएगा गुरु के पास वही जाएगा जिसको इस जगत पर से विश्वास उठ गया है कि इससे हमारा काम नहीं चलेगा इससे वैराग्य हो गया है तो गुरु के पास जाएगा अपनी समस्या के समाधान के लिए दूसरा जिसे जगत से वैराग्य नहीं हुआ वह गुरु के पास क्यों जाएगा इस जगत को मांगने के लिए वह गुरु के पास जाएगा क्योंकि उसको तो इसमें सत्यत्म बुद्धि है वह उस काम के लिए गुरु के पास नहीं जाएगा गुरु का आश्रय कौन लेता है देखिए एक व्यक्ति है जो जगत का आश्रय लेकर के गुरु के पास जाता है आश्रय लिया है जगत का पर उस आश्रय को लेकर के गुरु के पास जाता है जगत मांगने के लिए और एक व्यक्ति देखता है जगत में आश्रय है ही नहीं उसका जगत का आश्रय छूट गया है क्योंकि उसने यह निर्धारित कर लिया कि जगत मिथ्या है जगत के आश्रय से हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते उसको अपने कार्य की सिद्धि के लिए जगत का आश्रय छूट गया है वह गुरु का आश्रय लेता है अतः गोस्वामी जी कहते हैं बिन गुरु होय की ज्ञान ज्ञान की होय विराग बिनु बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता और बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं हो सकता वैराग्य पहले होगा फिर गुरु का आश्रय लेगा परीक्ष लोका कर्मचिता ब्राह्मणोंवेदमायान्ना कृतः कृतना गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठम जब जगत की परीक्षा कर लेगा तो जगत से वैराग्य हो जाएगा और जगत से वैराग्य होगा तो गुरु के पास जाएगा जगत का आश्रय ना लेकर के गुरु का आश्रय लेगा इसलिए यहाँ पर आश्रितान शब्द है आश्रितान बोधयति गुरु का आश्रय ले लिया है तत्व का आश्रय ले लिया है तो उसको बोध कराता है कैसे बोध कराता है जो बुद्धि का विषय है नहीं उसको कैसे बोध कराए इसीलिए गुरु अपनी बुद्धि के बल पर बोध नहीं कराता है श्रुति के बल पर बोध कराता है श्रुति को आधार बना करके बोध कराता है स्वयं की बुद्धि से कोई चीज़ स्फुरित होगी उसमें अहमता जरूर रहेगी और इस प्रकार से बुद्धि का विषय बनाया नहीं जा सकता है फिर बोध कैसे कराएगा हाँ वह बोध कराता है परम्परा से श्रुति जैसे बोध कराती है इसलिए कहा कि वेद वचसा यो बोधयती वेद वाणी के अलावा कोई वाणी नहीं है जिसके द्वारा वह तत्व तो समझा जा सके वह वेद वाणी ही है जिसके द्वारा तत्व तो समझा जा सकता है एक उद्दालक नाम के ऋषि थे उनका पुत्र था श्वेत केतु बच्चे से प्रेम ज्यादा होने पर उसे पढ़ने नहीं भेजा तो पढ़ाई नहीं हुई आखिर उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे काम चलेगा गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए वहाँ से पढ़ करके आया तो बड़ा भारी अभिमान हो गया यहाँ तक कि उसने अपने को इतना बड़ा विद्वान समझा कि गुरु को भी पिताजी को भी प्रणाम नहीं किया पिता ने देखा कि बड़ा भारी विद्वान होकर के पुत्र आ गया पर विद्या ददाते विनियम इसमें विनय आना चाहिए था पर विनय ही नहीं आया अब इसका दोष कैसे दूर करें पिताजी बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने कहा बेटा तुम बड़े विद्वान हो करके तो आगे हो पर एक ऐसी विद्या है उसको भी उसको भी पढ़ा गुरुजी से कहा कौन विद्या कहा जिस विद्या को जान लेने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रहता है एक विज्ञान से सर्व विज्ञात होता है ऐसा विज्ञात पढ़ा गुरुजी से उसने कहा ऐसा विज्ञान तो गुरुजी ने नहीं बताया ऐसा लगता है गुरुजी को भी पता नहीं था नहीं तो हमको जरूर बताते क्योंकि मैं बड़ा प्रिशिष्य था कहा फिर तुम्हारी पढ़ाई तो अधूरी रह गई कहा आप ही पढ़ा दीजिए नम्र हो गया चरणों पर गिर गया कहा वह विद्या है कारण विज्ञान से कार्य विज्ञान एक मिट्टी के ज्ञान से सारे घड़ों का रहस्य ज्ञात हो जाता है उनकी सत्ता कल्पित हो जाती है एक मिट्टी में कल्पित हो जाती है सारा रहस्य ज्ञात हो जाता है तो उसको विस्तार से बता करके एक वाक्य में कहा तत्वम असी जो सृष्टि का आदि करता है जिसने संकल्प मात्र को लेकर के माया शक्ति से सृष्टि की और सृष्टि करके बुद्धि में प्रवेश किया प्रवेश होने के बाद कार्यकरण संघात को लेकर के जीव संज्ञा जिसकी हुई उसका श्वेत केतु के लिए उपदेश किया तत्व मसीब बेटा तू वही है यह जो स्वरूप शरीर रूप से हम लोगों को दिखाई दे रहा है वह हम नहीं हैं तो हम क्या हैं हम एक हैं हमारा वास्तविक स्वरूप तो परमेश्वर ही है श्वेत केतु ने कहा कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है यहाँ तो हम थोड़ी भी बात नहीं जान पाते किसी के मन की भी बात नहीं जान पाते कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसका वाच्यार्थ नहीं घटता है उसको लक्षण से समझना चाहिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी महात्मा की खोज के लिए मेरे पास आया और पूछा उस महात्मा की कुटी कहाँ है तो हमने कह दिया गंगा में है हमने तो कह दिया पर गंगा नाम है जल की धारा का जल की धारा में तो कुटी हो नहीं सकती तो गंगा में है इसका चार से तो घट नहीं सकता है तो आप लक्षण से अर्थ लगा लेते हैं आप समझ लेते हैं कि गंगा के किनारे गंगा किन के किनारे हमने नहीं कहा हमने तो कहा गंगा में है पर आपने उसका अर्थ क्या समझा गंगा के किनारे है आपने ऐसा अर्थ कैसे समझा वाच्यार्थ न घटने से यह एक प्रकार की लक्षणा है इसको कहते हैं जहत लक्षणा यानी वाच्यार्थ का पूरा परित्याग हो गया लक्षणा तीर भाग में होती है एक अजहत लक्षणा है जैसे हम वहां पर बैठे हुए हैं वहाँ पर घी दूध रखा हुआ है आप आ गए हमने कहा भाई ज़रा कौें से बचाना मैं भी स्नान करके आता हूँ मैं तो चला गया स्नान करने अब बिल्ली आ जाएगी तो आप बचाएँगे कि नहीं बचाएँगे हमने तो कहा था कौवें से बचाना पर बिल्ली आएगी तो आप बचाएँगे कि नहीं बचाएँगे आप बचाएँगे क्योंकि आपने उसका लक्षणा से अर्थ समझा है कि कौवें के समान घी दूध को दूषित करने वाले जितने जीव उन सब से बचाना है यह अजहब लक्षणा है कौवें को भी आपने ले लिया और बिल्ली को भी ले लिया कुत्ते को भी ले लिया बिल्ली कुत्ता तो हमने नहीं कहा था आप जहाँ कैसे लेते हैं लक्षणा से आप अर्थ लिया उसका तात्पर्य यही है केवल कौवा तात्पर्य नहीं है बल्कि घी दूध को दूषित करने वाले सभी से रक्षा करनी है यह अजहद लक्षण है एक भाग त्याग लक्षणा होती है जैसे मान लीजिए कि 20 बरस पहले आप पढ़ पढ़े थे काशी में वहां एक देवदत्त नाम का लड़का था आपसे उसकी दोस्ती थी अब 25 बरस के बाद एक वह आपको नागपुर में मिल गया पहले तो आप पहचान नहीं पाए जब बहुत ध्यान दिए तो पहचान गए अरे वह तो देवदत्त है वही देवदत्त कैसे है वह तो कम अवस्था का देवदत्त था वह तो काशी वाला देवदत्त था यह तो ज़्यादा अवस्था का देवदत्त है और नागपुर वाला देवदत्त है आपने कैसे कह दिया कि वही देवदत्त है यह अवस्था रूप उपाधि को आप छोड़ दीजिए देश रूप उपाधि को आप छोड़ दीजिए काल रूप उपाधि को छोड़ दीजिए तो वही देवदत्त है जो देवदत्त आपके साथ पढ़ता था इसको भाग लक्षण कहते हैं उपाधि भाग का त्याग करके देवदत्त भाग में एकता है इसका नाम है भाग त्याग लक्षण गुरु जी ने कहा देखो बेटा सृष्टि के आदि में जो परमेश्वर तत्व था उसने माया शक्ति को लेकर सृष्टि की तो उस समय परमेश्वर माया शक्ति वाला था फिर सृष्टि करके प्रवेश कर गया जीवभाव से यहाँ पर यहाँ पर कार्यकरण संघात वाला परमेश्वर हो गया प्रवेश तो उसी ने किया तो यह कार्यकरण संघात वाला परमेश्वर है एवं वह माया शक्ति वाला परमेश्वर है माया को हटा दो और इस कार्यकरण संघात को हटा दो इतने भाग का परित्याग कर दो तो परमेश्वर तो वही है परमेश्वर दूसरा तो नहीं हो गया परमेश्वर तो वही हुआ तो यह भाग त्यागलक्षणा है तो इस भाग त्यागलक्षणा से तत्व के तत् का अर्थ होता है वह वह माने सृष्टि का कर्ता तव माने तू कार्य का अभिमान रखने वाला तू इन दोनों की एकता कैसे हो सकती है जीरो पावर का प्रकाश और लाख पावर के प्रकाश की एकता नहीं हो सकती दोनों समान नहीं हो सकती पर दोनों बल्बों को यदि छोड़ दो तो विद्युत में दोनों की एकता है दोनों में एक ही विद्युत है जो जीरो पावर में दिख रही है प्रकाश रूप में और वही विद्युत लाख पावर के बल्ब में भी प्रकाश रूप में दिख रही है विद्युत में एकता कैसे होगी आपको बल्ब भाग छोड़ना पड़ेगा एक ही विद्युत दोनों जगह है श्रुति कहती है तत्व असी हे श्वेतकेतु यह कार्यकरण रूपी संघात में अभिमान कर रखा है तुमने वह छोड़ दो एवं वहाँ करण रूपता की जो माया रूप उपाधि है उसको अलग करो तो एक ही है दो नहीं है एक ही का दो नाम हो गया एक ही ब्रह्म का दो नाम हो गया नामोपाधि मायोपाधि के कारण उसका नाम हो गया ईश्वर वह तत्पद का वाक्य हो गया और मणिन सत्वरूप अविद्या उपाधि के कारण अंतकरण उपाधि के कारण इसका नाम हो गया जीव उसी का नाम जीव हुआ जिसका नाम ईश्वर हुआ पर ईश्वर की उपाधि पूर्ण है इसलिए ईश्वर एक है जीव की उपाधि छोटी छोटी है इसलिए जीव अनेक प्रतीत होते हैं परंतु इस उपाधि को छोड़ने पर एक ही अवशेष रहा उपाधिगत द्वैत निवृत्त हो गया इसलिए तत्वमसी यहाँ पर भाग त्याग लक्ष्मणा के द्वारा यो बोधेन् बोध कराता है किसको बोध कराता है जगत का आश्रय छोड़कर जो तत्व का आश्रय ले लेते हैं गुरु का आश्रय ले, ले लेते हैं उनको जो बोध कराता है वह बोध कराने वाला परमेश्वर दक्षिणा मूर्ति है उसे नमस्कार है अब एक प्रश्न आता है कि एक ही प्रकाश है सत्ता रूप प्रकाश है तो ये विभिन्नता क्यों प्रतीत होती है उससे सबको प्रकाशित हो जाना चाहिए शब्द स्पर्श रूप गंध, सबको प्रकाशित करे तो समान प्रकाश तो दिखाई नहीं देता है रूप का ज्ञान हो रहा है तो गंध का ज्ञान नहीं है जब गंध का ज्ञान होता है उस समय रूप का ज्ञान नहीं होता यह भेद कैसे होता है इसलिए क्यों न मान लिया जाए कि ये पदार्थ स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं कहा नहीं स्वतः संतः प्रकाशंते भावा घट पटादेह यह घटपटादि भाव यदि स्वतः अपने अस्तित्व से प्रकाशित होते तब फिर क्या होता यहाँ पर फिर ग्राह्य ग्राहक भाव एक में बनता वह भी ग्राहक हो गया वह भी ग्राह्य हो गया सभी अपने आप को प्रकाशित करते वह घट भी आपको जान लेता आप भी घट को जान लेते फिर तो सारी चीज़ों के विषय में अब व्यवस्था उत्पन्न हो जाती इसी के उत्तर में कहते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे बनती है यदि आत्मा स्वयं प्रकाश है तो उसको सूर्य की क्या जरूरत है उसको विद्युत की क्या जरूरत यदि वह स्वयं प्रकाश है तो उसको आँख कान की क्या जरूरत है सबको प्रकाशित कर देगा सभी पदार्थों को प्रकाशित कर देगा इसके उत्तर देते हैं नाना छिद्र घटो दर महा दीप प्रभावरम ज्ञान यसक्षुरादिक द्वारा बहिस्पंदते जामीति तमे भातुभात समगत तस्म श्रीगुरुमूर्त नम इद श्री, श्री दक्षिणात कहा यहाँ क्या प्रक्रिया होती है इसका थोड़ा विचार कर लें जैसे एक बहुत बड़ा घड़ा है उसमें बहुत से छेद हैं और हमने एक प्रकाश उसके अंदर रख दिया वह प्रकाश उन उन छेदों के द्वारा बाहर जा रहा है पर वह अलग अलग एवं संकुचित दिखाई दे रहा है है एक ही वह दो नहीं है पर बाहर से कितना प्रकाश मालूम होता है इस छिद्र का प्रकाश उस छिद्र के का प्रकाश इस छिद्र का प्रकाश एक ही प्रकाश है यहाँ पर क्या है यह जो हमारी बुद्धि है यह आत्मप्रकाश को गृहित करती है इससे बुद्धि प्रकाश रूप दिखती है दीप के समान बुद्धि में भी दो भाग है एक ज्ञान भाग है एक क्रिया भाग है ज्ञान भाग को लेकर के उस प्रकाश का नाम जिस प्रकाश को बुद्धि गृहित कर रही है ज्ञाता कहा जाता है क्रिया भाग को लेकर उसका नाम हो जाता है कर्ता वह प्रकाश ज्ञाता कर्ता कहा जाता है बुद्धि में प्रतिफलित वही प्रकाश आत्म प्रकाश है स्वरूप का प्रकाश है पर बुद्धि में प्रतिफलित हुआ बुद्धि में प्रतिफलित होने पर ज्ञाता कर्ता उसकी संज्ञा हुई फिर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय छिद्रों में यह प्रकाश व्याप्त होता है और इसके द्वारा भिन्न भिन्न ज्ञान होता है एक छिद्र से जाता है तो एक प्रकार रूपादि का ज्ञान होता है जैसा छिद्र बना है वह उसी प्रकार का ज्ञान करेगा दूसरा ज्ञान नहीं करेगा जैसे आप देखते हैं एक प्रकाश है इधर आप फिल्म रख देते हैं उधर से प्रकाश फेंकते हैं जैसा वहां पर चिन्ह बना है वैसी वहां आकृति दिखाई देगी दूसरे प्रकाश की आकृति नहीं दिखाई देगी पर आकृति में कौन दिख रहा है वह प्रकाश ही उस आकृति के रूप में दिखाई दे रहा है वह एक ही प्रकार प्रकाश आपको विभिन्न प्रकार की आकृति के रूप में दिखाई देता है दूसरी चीज तो पर्दे पर है ही नहीं प्रकाश ही है पर वह प्रकाश सम क्यों नहीं दिखाई देता है उस प्रकार को बाहर निकालने की निकलने के लिए जो माध्यम है वह माध्यम विषम है माध्यम विषम होने के कारण वह प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई देता है दिखाई देता है प्रकाश ही दूसरा नहीं दिखाई देता इसी प्रकार बुद्धि में जो प्रतिफलित ज्ञान प्रकाश है आत्म प्रकाश वही इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से अलग अलग विषयों को प्रकाशित करता है जैसे विद्युत बल्ब रूपी यंत्र से प्रकाश कर रही है और पंखे रूपी यंत्र से वही विद्युत क्रिया कर रही है टेप रिकॉर्ड के साथ वही विद्युत संबंधित हो रही है तो वहाँ पर शब्द हो रहा है वही लाउड स्पीकर से संबंधित हो करके शब्द आपके पास पहुँचा रही है एक ही विद्युत है दो नहीं इसी प्रकार वह एक ही ज्ञान एक ही शक्ति है बुद्ध में प्रतिफलित चेतना है वही विभिन्न प्रकार के यंत्रों के माध्यम से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान करा रही है अनंत प्रकार का बोध कराने में हेतु ही, ही है वही ही है इसी को कहा नाना छिद्र घटो दर जिसमें बहुत छिद्र बने हुए हैं ऐसा एक बहुत बड़ा घड़ा है उसके उधर में स्थित है महादीपक बड़ा भारी एक दीपक उसी दीपक की प्रभा छिद्रों से चारों तरफ जा रही है इसी प्रकार यश्य ज्ञानम जिस आत्मा का जिस परमेश्वर का ज्ञान करणों द्वारा स्पंदित है बुद्धि में पहले प्रतिफुलित होता है फिर चक्षरादि करणों के द्वारा बाहर शब्द स्पर्श रूप रस, रसग्रंथ आदि अनेक विभिन्नताओं को प्रकाशित करता है इसलिए स्वतः प्रकाशित नहीं होता नहीं हो रहा है ये घटपट आदि ये आत्म प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं सूर्य भी आत्म प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है जड़ सूर्यादि प्रकाश की जरूरत इसलिए पड़ती है कि नेत्र रूपी जो गोलक है उसको जड़ प्रकाश की जरूरत है स्रोत्र रूपी जो गोलक है उसको दिशा की जरूरत है वह इसकी जरूरत होने पर भी सूर्य नहीं प्रकाशित कर रहा है सूर्य भी उसी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है उस प्रकाश के बिना सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता जैसे सब सूर्य जब उदय होता है तो सारी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है तो प्रवृत्ति का हेतु हुआ सूर्य प्रकाश इसी प्रकार बुद्धि में वह आत्मज्ञान प्रतिफलित होता है तो करण आदि की सारी प्रवृत्ति का हेतु बन जाता है इसी प्रकार बहिस्पन्दते अब दूसरी बात पर ध्यान दीजिए यह जगह स्वयं प्रकाशित कभी भी नहीं होता अनुभव में भी नहीं क्योंकि जब आप कहते हैं कि घटमहम जानी मैं घट को जानता हूं तो उसका क्या अर्थ है जानने वाला ज्ञान करता पहले सिद्ध हो गया है कि नहीं पहले जानने वाला सिद्ध है कि पहले जो जाना जाता जा रहा है वह सिद्ध है पहले मैं सिद्ध है कि पहले यह सिद्ध है बात विचारनी है मैं पूर्व सिद्ध है मैं के बिना यह की सिद्धि कभी नहीं होती मैं पूर्व सिद्ध है यह पश्चात सिद्ध है जो जाना जा रहा है वह माया कल्पित है वह कैसे सिद्ध हो रहा है वह जानने वाले आपसे सिद्ध हो रहा है आपके सिद्धि के बिना जगत की सिद्धि कभी हो नहीं सकती परम सिद्ध आत्मा है इससे बड़ा सिद्ध और कोई नहीं लोग सिद्धि की खोज करते हैं पर आपको स्वरूप से बड़ी कोई सिद्धि नहीं उसी से तो सब सिद्ध हो रहे हैं सारा जगत सिद्ध हो रहा है जाना में पर विचार करना चाहिए जाना में दो भाग दिखाई दे रहे हैं एक जानने वाला एक जो जाना जा रहा है एक क्षेत्रज्ञ और एक क्षेत्र एक मैं और एक यह इस प्रकार विभाग दिखाई दे रहा है उसमें मैं कौन है यह वही है जिसको श्रुति ने तत्सृष्टि तदेव अनुप्राविशत कहा है भगवान ने गीता के तेरहवें अध्याय में दो श्लोकों में यह बात बहुत स्पष्ट कर दी कहा कि इदम शरीरम कौन थे यह क्षेत्रम यह शरीर क्षेत्र है खेत तो तुम नहीं हो जाते हो शरीर कैसे हो सकते हो इदम जो है वह क्षेत्र है इदम माने यह जो भी यह हो सकता है वह क्षेत्र है आपने पूछा मैं कौन हूं कहा जानने वाले हो यह को जानने वाला जाना मी यह को जानने वाले का नाम क्षेत्रज्ञ है तुम क्षेत्रज्ञ और यह क्षेत्र है अब देखो शरीर भी जाना जा रहा है यह भी यह हो गया मन भी जाना जा रहा है आप कहते हैं मेरा मन आज बहुत चंचल रहा यदि आपने मन को जाना नहीं तो कैसे कह दिया मेरा मन आज चंचल है वहाँ भी जाना में चला जाता है कहा आज हमारी बुद्धि डगमग हो गई बहुत विचार करके गया पर बुद्धि डगमगा गई बुद्धि को किसने जाना वहाँ भी जाना में आ गया यह जानने वाला अलग ही रह जाता है जो भी जानना है उससे जानने वाला अलग हो गया अब दो ही विभाग हो गए एक मैं एक यह एक जानने वाला एक जो जाना जा रहा है अब प्रश्न यह है कि जब दो ही विभाग विश्व में कर दिए गए तो प्रत्येक शरीर में जानने वाला अलग अलग है कि एक ही है दूसरा ईश्वर को कहाँ रखोगे आप जगत तो यह बन जाएगा अब ईश्वर को यह में रखोगे कि मैं में रखोगे दो ही विभाग हुए क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर को कहाँ रखोगे उत्तर में भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ चाप्य माम वृद्धि सर्व क्षेत्री सुभारत जीव ही खत्म हो गया ईश्वर कहता है सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ जैसे यह कहे कि सभी घड़ों में सूर्य मैं ही हूँ ऐसे ईश्वर कहता है कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ अब ईश्वर से अतिरिक्त क्षेत्रज्ञ तो रहा नहीं अर्थात सभी का स्वरूप ईश्वर ही हुआ अब मैं और यह विभाग अभी रह गया पर मैं का स्वरूप ईश्वर हो गया मैं का स्वरूप अब परिच्छि नहीं रहा फिर भी बीच में जीव को परिचिनता की भ्रांति पता नहीं कहाँ से हो गई ईश्वर कहता है कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ जानने वाला मैं ही हूँ दूसरा कहाँ से आ गया जानने वाला जानने वाला तो दूसरा है ही नहीं मैं ही हूँ अब यह और मैं फिर कहाँ रहा रह गया अब यहाँ पर विचार करके देखें कि पूर्व सिद्ध में मैं है या पश्चात सिद्ध है बिना मैं की सिद्धि के यह की सिद्धि नहीं हो सकती इसलिए यह मैं में कल्पित है क्योंकि उसकी सिद्धि मैं के बिना नहीं है और मैं में यह का जो विरोधीपन मालूम हो रहा है वह भी कल्पित है क्योंकि जब यह रहा ही नहीं मैं में कल्पित हुआ तो यह का विरोधीपन जो मालूम हो रहा है मैं मैं यह भी कल्पित है इसी को कहा गया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यह त्ञानम मतम ममा यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों विभाग जिस प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं वही आधार उसका ही वही ब्रह्म है वही शंकर है यहाँ वही देखो वही है यहाँ देखो बुद्धि में प्रतिफलन हुआ उसी से ज्ञाता और कर्ता हुआ है इंद्रियों के माध्यम से वही प्रकाश अनंत रूप में प्रकाशित हो रहा है यह निर्धारित कर दिया जाना में यह देखिए आपका स्वरूप पहले अभिव्यक्त है हम लक्षित नहीं करते एक महात्मा है वृद्ध हैं एक सभा में उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया शाम का समय था बोलने वाले तो समय का ध्यान रखते नहीं दस बज गए अध्यक्ष की बारी सबके अंत में आती है अब लोग उठ कर के जाने लगे तो उन्होंने कहा भाई जाने वाले जल्दी चले जाएं क्योंकि मुझे तो कुछ बोलना नहीं है मुझे तो खाली ब्रह्म का साक्षात्कार कराना है जो लोग जा रहे थे वह लौट आए महात्मा जी ने कहा देखो क्या दिख रहा है आपको कहाँ चश्मा दिख रहा है कहाँ चश्मा से अतिरिक्त और कुछ दिख रहा है कहाँ आपका हाथ दिख रहा है कहाँ और कुछ दिख रहा है प्रकाश देखे बिना प्रकाश के साक्षात्कार के बिना यह चश्मा दिख रहा है नहीं चश्मा प्रकाश से दिख रहा है तुमको लग रहा है चश्मा दिख रहा है अरे प्रकाश को देखे बिना चश्मा कैसे देख लोगे अर्थात पहले प्रकाश देखोगे पश्चात चश्मा इसी प्रकाश प्रकार आत्म प्रकाश के बिना सूर्य भी नहीं दिख सकता है चंद्रमा भी नहीं दिख सकता है कुछ भी नहीं दिख सकता है तमेव भान्तम अनुभाति सर्व तस्व भाषा सर्विदम विभाती जानाती तमेव भान्तम अनुभाति समस्तम जगत जाना जाना का अर्थ इस तरह करें आत्मप्रकाश से अनुगत होकर सारा का सारा जगत भाषित हो रहा है बिना उसके कुछ भी भाषित नहीं हो सकता है ऐसा जो तत्व है ऐसा जो प्रकाश है यही गुरुमूर्ति है इसी गुरुमूर्ति को अपना नमस्कार है माने सीमित अहमता का समर्पण उनके चरणों में है यही अभिहित नमस्कार का अर्थ है प्रत्यक्षवादी चार्वाक की चर्चा चली थी चार्वाक एक ही प्रमाण मानता है वह है प्रत्यक्ष एवं चार भूत मानता है पृथ्वी जल अग्नि और वायु इन चारों का संघात यह शरीर है इस शरीर में विशिष्ट संघात के कारण चेतनता उत्पन्न हो जाती है शायद आज का भौतिक विज्ञान भी इसी सिद्धांत को मानता है क्योंकि शरीर से पृथक कोई आत्मा का अस्तित्व वह नहीं मानता तो चारवाक चार शरीर को ही आत्मा मानता है मुर्जा शरीर को आत्मा नहीं मानता किंतु जिसमें चैतन्यता का उद्भूत हो गई है ऐसे शरीर को आत्मा मानता है एक प्रमाण मानता है दो पुरुषार्थ मानता है काम और अर्थ धन कमाओ खूब और विषय का उपभोग करो मरण को मोक्ष मानता है वह आगे कहता है कि अरे भाई मैं बताता हूँ सुनो बालक का जन्म हो गया बालक का जन्म हुआ है तो शरीर को लेकर ही तो कहा जाता है कि जन्म हुआ है संस्कार किसका हुआ शरीर का ही तो हुआ सब कहते हैं कि संस्कार करते हैं जीव का तो जीव का क्या संस्कार करते हैं शरीर का ही संस्कार करते हैं आशीर्वाद किसको देते हो सौ वर्ष जियो आशीर्वाद किसको दिया तुमने शरीर को ही तो दिया शरीर को लेकर के ही तो सारा कर्म कांड है ब्राह्मण को यह कर्म करना चाहिए छत्र को यह करना चाहिए वैश्य को यह करना चाहिए स्त्री का यह धर्म है पुरुष का यह धर्म है सारा का सारा तो शरीर को लेकर ही चल रहा है प्रत्यक्ष तो आत्मा यही शरीर दिखाई देता है इसी को लेकर के सारा का सारा व्यवहार होता है इससे भिन्न कोई आत्मा कहाँ है आज का विज्ञान भी कहता है कि इससे भिन्न आत्मा हो तो तुम ही दिखाओ लेबोरेटरी में हम जांच करेंगे हमने सुना है अमेरिका में किसी ने दो लाख डॉलर का पुरस्कार रखा है ताकि शरीर से भिन्न कोई आत्मा का दर्शन करा दे तो उसको ये दो लाख डॉलर दिए जाए हो सकता है कोई धोखा देकर के कभी ले भी जाए अरे माया में क्या नहीं होता है यह बताओ आत्मा यह होता ही तुम्हारी लेबोरेटरी में जिसकी जांच हो सकती पर मैं की जांच कौन करेगा मैं की जांच कैसे होगी जांच करने वाला भी मैं होगा फिर मैं की जाँच कैसे होगी और मैं एक ही है फिर जांच कैसे कहते हैं यह शरीर ही आत्मा है दूसरा कहता है केवल शरीर को आत्मा नहीं माना जा सकता प्राण चलता हुआ जो शरीर है उसे ही आत्मा माना जा सकता है क्योंकि प्राण के साथ ही मैं अन्वित हो रहा है शरीर को कौन कहता है मैं बहुत कम लोग कहते हैं जिनकी बुद्धि बड़ी चंचल है वे कह सकते हैं लोग शरीर को मैं कहा करते हैं करते हैं मेरा शरीर दुर्बल हो गया ऐसा कहते हैं पर मैं शरीर को कैसे कहे हाँ कभी ज़्यादा मोह हो जाए एक महात्मा ने एक घटना सुनाई थी एक सज्जन थे भांग खाते थे टहल करके जाए तो भांग ज़्यादा चढ़ गई हाथ में लाठी थी बहुत देर तक विचार किया कि यह लाठी मैं हूँ या यह शरीर मैं हूँ अंत में निर्णय किया कि यही लाठी मैं हूँ फिर लाठी को बिस्तर पर लेटा दिया और लाठी जहां रखते थे वहां खड़े हो गए थोड़ी देर के बाद नौकर आया नौकर ने देखा कि सेठ जी को ज़्यादा चढ़ गई है तो जाकर कहा सेठ जी सेठ जी तो सेठ जी ने कहा चुप चुप बाबू जग जाएगा तो ऐसा मोह हो जाए शरीर को कोई आत्मा भले ही मान ले पर शरीर को कैसे आत्मा माना जा सकता है इसीलिए कहा शरीर आत्मा नहीं है यह प्राण युक्त जो रहता है वही आत्मा है प्राण को ही पिपासा होती है यह खाने वाला आत्मा पीने वाला आत्मा है इसमें प्राण से युक्त जो शरीर है वही आत्मा है तीसरे लोग कहते हैं देखो इसमें प्राण कुछ भी नहीं यदि इंद्रिया न हो तो प्राण क्या करेगा वह आत्मा कैसे हो सकता है इसलिए इंद्रियों को भी उसके साथ जोड़ना है इंद्रियों प्राण शरीर मिलकर के आत्मा हैं इंद्रियों को लेना पड़ेगा नहीं तो ज्ञान ही नहीं होगा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान ही नहीं होगा जिसको ज्ञान ही नहीं हो रहा वह आत्मा कैसे होगा इसलिए इंद्रियों को उसके साथ रखना चाहिए अन्य लोग कहते हैं इसको छोड़े छोड़ो बाहर कुछ है नहीं जैसे तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान होता है वैसा ही दिखता है देखो स्वप्न में बाहर कहाँ रहता है तुम्हारी बुद्धि ही घट पट रूप धारण कर लेती है पूर्व पूर्व संस्कारों से अतः बाहर घटपट मालूम होने लगता है बाहर कुछ है नहीं इसीलिए ये जो चल बुद्धि है यह क्षणिक आत्मा है इत्यादि कोई कहते हैं कि ये सब चक्कर छोड़ो एक शून्य है ये सब कुछ है ही नहीं तुम समझ ही नहीं सकते आत्मा कोई है या तुम समझ ही नहीं सकते तर्क कसौटी में कसो तो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं सारे चित्र खत्म हो गए तो पर्दे के समान शून्य बचा और जो कुछ बचा नहीं ऐसे करके पूर्व पक्ष बहुत उपस्थित हो जाते हैं उसका उत्तर देते हैं देश प्राणमपींद्रिियाण्यपिचलाु चून्यम विदु स्त्रीबालाधटोपम भ्रांत्या भृत वादि मैयाशक्तिलासकलित महाव्यामोहसारिणे तस्म श्रीगुरमूर्त नम इद्रीदक्षिणाममृत कोई यह कहते हैं देहम अहम अति हो शरीर मैं हूँ दूसरे कहते हैं कि प्राण प्राण मैं हूँ तीसरे कहते हैं अपि इंद्रियाणी इंद्रिय सहित जो प्राण है वह आत्मा है आत्मा है माने अहमिति यही मैं हूँ अन्य कहते हैं चलाम बुद्धिम यह जो चल बुद्धि है यही आत्मा है अहमिति दूसरे कहते हैं शून्यम यह शून्य ही स्वरूप हो सकता है सबका ये कौन कहते हैं कहते हैं कि भिंस भिशम वादिना भ्रांता बहुत बोलने वाले अपनी बुद्धि को बड़ी भारी उत्कृष्ट मानते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए सदा प्रयासरत बकबक करने वाले वादी हैं वादी झगड़ा करने वाले क्यों ऐसा बोलते हैं कहते हैं भ्रांत है अभ्रांत ज्ञान एक होता है भ्रांत ज्ञान बहुत होते हैं इनमें परस्पर लड़ाई होती है कहते हैं शरीर आत्मा है कहते हैं कि नहीं प्राण आत्मा है आपस में लड़ते हैं कहते हैं इंद्रियां आत्मा है तो इंद्रियां तो कुछ है नहीं खाली बुद्धि ही है यही आत्मा है और यह क्षणिक है कहते हैं कि कुछ भी नहीं तुम लोग फालतू झगड़ा करते हो आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं साफ भ्रांति है भ्रांता भृषम वादिना इनकी उपमा इनके लिए सादृश्य समानता किसके साथ दी जा सकती है कहा चार के साथ इसकी समानताएं हैं स्त्री बालांध जलोपमाह पहली उपमा स्त्री के साथ है माताएं तो नाराज हो जाएंगी पर नाराज नहीं होना चाहिए स्त्री शरीर में जीव को मोह ज़्यादा होता है स्त्री शरीर में मोह शक्ति विशेष रूप से प्रकट होती है ना प्रकट हो तो कार्य नहीं हो सकता क्योंकि उसका पार्ट ही वैसा है कोई केव ऐसी है स्त्री शरीर में जो मोह रहित होकर गार्गी की भांति आत्मभाव में प्रतिष्ठित होकर के पुरुष भाव में प्रतिष्ठित हो, हो जाती हैं पर स्त्री शरीर का जो पार्ट है बालक को गर्भ में धारण करना फिर बालक का पालन करना पालन करके उसको बड़ा बनाना घर संभालना है उसको घर में संग्रह नहीं करेगी सामान फेंकती रहेगी तो कैसे घर चलेगा घर संभालने के लिए भी उसको मोह करना पड़ता है उसको व्यवहार निभाने के लिए बहुत करना पड़ता है मोह शक्ति ज़्यादा होती है एवं शरीर अध्यास ज़्यादा होता है शरीर की तरह विशेष ध्यान जाता है शरीर के श्रृंगार इत्यादि में विशेष ध्यान जाता है ऐसी स्त्री शरीर रूपी उपाधि की प्रकृति है वह जो शरीर की ही आत्मा को ही आत्मा मानते हैं उनको तो ऐसे समझना चाहिए कि जैसे स्त्री शरीर वाली को शरीर शरीराध्यास ज़्यादा होता है क्योंकि उसका पार्ट शरीराध्यास का ही है इसी प्रकार उसकी उपमा समझ लेनी चाहिए यह उनकी दशा है जो शरीर को दिन रात संवारते रहते हैं शरीर को दिन रात खिलाते पिलाने में ही लगे रहते हैं जवानी अवस्था में बहुत लोग लगे रहते हैं चाहे पुरुष शरीर में हो चाहे स्त्री शरीर में हो कहीं एक बाल पकेगा उसको उखाड़ देंगे कि कहीं लोग हमें बूढ़ा ना समझ लें अरे तुम शरीर ही नहीं तो बूढ़े कहाँ से हो जाओगे कोई लक्षण ऐसा आ गया कि इसकी जवानी ढल रही है तो झट उस लक्षण को दूर कर देते हैं जवान ही दिखना चाहिए सुंदर ही दिखना चाहिए आजकल सुनते हैं मशीन बनी है मशीन से खींच खाच कर उसको ठीक करते हैं यहाँ तक कि झुर्रियों को भी खींच खाँच कर ठीक करते हैं पाउडर लगाने लगा कर पाउडर लगा लगा करके ऐसा दिखाते हैं कि हमारा चेहरा बहुत सुंदर है ये सब शरीराध्यास है चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे पर स्त्री प्रकृति है इसी प्रकार चार दिन भर इसी में लगा रहता है भाष्यकर भगवान कहते हैं शरीरम पोषणार्थी सन यह आत्मानम दिधीक्षति ग्रहम दारू धिया धृत्वा नदीम तर तुम स्वच्छति जो रात दिन शरीर के पोषण में ही लगा है फिर भी वह सोचता है कि मैं आत्मा का दर्शन करूं। लगा किस में है शरीर के पोषण में और कहता है मैं आत्मदर्शन करना चाहता हूँ उसकी स्थिति क्या है नदी पार करना चाहता है पर एक ग्राम वहाँ दिखा उसको लकड़ी समझ लिया और उस पर बैठ गया और सोचा हम नदी पार कर लेंगे ग्राहम दारू धिया धित नदी में तर जैसे वह पार नहीं कर सकता है बीच में डूब जाएगा ऐसे जो शरीर के पोषण में दिन रात लगा रहते रहने वाले हैं वह आत्मदर्शन नहीं कर सकता चारवाक शरीर को ही आत्मा मान लेता है उसको आत्मदर्शन कहाँ से होगा दूसरी उपमा दी है बालक की बालक को क्या होता है हमेशा होता है कि वह खाने पीने में ही इंद्रिय पोषण में ही लगा रहता है उसको ज़्यादा विवेक नहीं है उसको टीवी के सामने दो चार दस दिन आप बैठा दो वह टीवी नहीं छोड़ सकता है उसमें इंद्रिय पोषण और प्राण पोषण से अधिक अलग विवेक नहीं होता वह यह नहीं सोचता कि हमारा क्या नुकसान होगा उसको यह थोड़े ही पता लगेगा कि मेरी आँख टीवी देखने से खराब हो जाएगी उसको नहीं पता लगता वह रोएगा नहीं बैठने के लिए जहाँ के लिए आपने निशेष किया है तो बालक के समान जैसे बालक पूर्वापर का विवेक नहीं कर सकता है हित अहित का विवेक नहीं कर सकता है इसी प्रकार जो प्राण को इंद्रियों को आत्मा मानते हैं जे विवेक रहित बालक हैं वह अपना कल्याण कैसे करेगा कहाँ चलाम बुद्धिम जो दिया है उसके लिए कहा अंधे के समान अरे तुम क्षणिक मानते हो बुद्धि को क्षणिक मानते हो उसी को आत्मा मान लेते हो आत्मा तुम्हारा हो गया क्षणिक अब दूसरे क्षण रहा ही नहीं हुआ जैसे अंधे को कुछ नहीं दिखाई देता रुपाधि नहीं दिखाई देते ऐसे तुमको इतना भी नहीं दिखाई देता कि एक क्षण में जब बुद्धि रूपी आत्मा नष्ट हो जाएगा तो उस पूर्वापर का परा, परामर्श कौन करेगा अंधे को जैसे लाल पीले का भेद नहीं दिखाई देता ऐसे तुमको इस प्रकार का नहीं दिखाई देता तो अंधे के समान हैं कहा शून्यवादी कहाँ वह तो पत्थर के समान है उसकी बुद्धि तो इतनी जड़ है इधर कहता है कि शून्य मसीज मात्र शून्य था अरे इधर तो कहते हो शून्य था तो बिना जाने कैसे कह दिया तुमने यदि जाने तो शून्य से अलग सिद्ध हो गया कि नहीं वह तो पत्थर के समान है इसलिए कहा स्त्री बालांध जड़ोपमा यह हमने अलग अलग लगा दिया इसलिए सभी उपमाएं सभी के साथ लग सकती है चारवाक भी जो देह को आत्मा मानने वाला है वह भी स्त्री बालांध जड़ोपम है प्राणेन्द्रिय को आत्मा मानने वाला वह भी स्त्री बालांध जड़ोपम है माने विवेक रहित है और जो क्षणिक बुद्धि को आत्मा मानने वाला है वह भी स्त्री बारांध्र जड़ोपम है और शून्य मानने वाला भी मैंने एक को लगाया था मैंने एक एक को लगाया था एक एक की संगति जरा ठीक प्रतीत हो रही थी इसलिए लगा दिया था सुरेरा सुर, सुरेश्वराचार्य भगवान ने अलग अलग नहीं लिया सबको एक साथ लिया देखिए भ्रसम वादिन बहुत बकबक करने वाले हैं हाँ भाई इतने बुद्धिमान लोग इतने विद्वान लोग जो दर्शन के करता हैं उनकी बात को आप ऐसे उड़ा देते दिए वे तो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आपने कह दिया श्री बालान्धा जड़ोपमा इतनी बड़ी गाली दे दी इनके लिए यह तो ठीक नहीं है अरे यह जो माया शक्ति है ना उस परमेश्वर की उसके विषय में कहा है कि ज्ञानान ज्ञानी भी चेतांसी देवी भगवती ही सा बराधाकृष मोहाय महामायाम प्रयक्षती यह महामाया का स्वरूप ही ऐसा है क्या किया जाए माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह यह माया शक्ति का खेल है बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है केवल साधारण लोगों में ही नहीं विद्वानों में भी कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ भयंकर मोह उत्पन्न कर देती है यह देखा जाता है एक बार गीता भवन में गीता जयंती थी तो उस समय महात्मा बहुत आ जाते हैं बाकी सब व्यवस्था तो सुंदर रखते थे पर सबसे बड़ा झगड़ा प्रवचन के लिए समय का था सभी महात्मा बोलना चाहते हैं और दो घंटे का समय है झगड़ा यही है वहाँ पर कि हमको समय नहीं दिया यदि समय नहीं देना था तो क्यों बुलाया एक महात्मा ने तो बहुत ज़िद्द पकड़ ली जो ऋषि जी थे उन्होंने व्यास जी को कहा कि इनको पाँच मिनट का समय दे दो महात्मा जी आए कहा किस विषय में बोलूं तो उन्होंने कह दिया कि आजकल क्रोध की समस्या बहुत ज़्यादा है इस विषय में आप कुछ बोल दें विद्वान तो थे ही क्रोध में इतने दोष है इसके नकारात्मक पक्ष कितने हो सकते हैं उसके विषय में तमाम श्लोकों की झड़ी लगा ली क्रोध से इतना खून सूख जाता है तो बुद्धि ऐसी हो जाती है तो मन ऐसा हो जाता है इंद्रियों का बल छीन हो जाता है यह क्रोध महाशत्रु है अब वह चार मिनट बोले थे उन्होंने इशारा कर दिया कि माइक जरा दूसरे विद्वान के सामने रख दो अब माई दूसरे विद्वान के सामने आया तो उसको स्टेज पर ही जोर से क्रोध आ गया बहुत जोर से क्रोध आ गया कि समय से पूर्व ही माईक हटा दिया बहुत जोर से क्रोध आ गया उन लोगों पर लोग बड़े जोर से हंसने लगे तो यह माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह व्यक्ति क्रोध को अहंकार को अपनी बुद्धि से वस में नहीं कर सकता गुरु की कृपा ईश्वर की कृपा के बिना अहंकार को तोड़ना बड़ा कठिन है दक्षिणा मूर्ति गुरुतत्व की कृपा जब हो जाए तभी यह टूट सकता है नहीं तो इसका टूटना बड़ा ही कठिन है इसलिए कहा है हे साधो महाव्यामोह है माया शक्ति का वह खेल है कृष्णा कृष्णावतार में ब्रह्मा को व्यामोह हो गया हे कृष्ण भगवान के ये कृष्ण भगवान कैसे हो गए ऐसो ऐसो को भी व्यामो हो गया कितना ज्ञान है पर व्यामो हो गया देखिए विष्णु ब्रह्मा में बड़ा संघर्ष हुआ ज्योतिर्लिंग उनके संघर्ष में ही प्रकट हुआ था माया शक्ति ऐसा ही है अहंकार कहीं भी हो सकता है यहाँ तक कि ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है समाधि का भी अहंकार हो जाता है गीता में कहा है सुख संगेन भगनाति ज्ञान संघेन चाणक सात्विकता का अभ्यास किया जाता है तो उसका भी अहंकार होता है यही सबसे कठिन है इसको तोड़ना बड़ा कठिन है यह गुरु की कृपा के बिना ईश्वर की कृपा के बिना तोड़ नहीं सकते गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति पुराण बहुत कहो उपाय छूट न अधिक अधिक उर्झाई देखो अहंकार तोड़ने के लिए सारे ममत्व को तोड़ करके व्यक्ति साधु होता है साधु को इसका भी त्याग का भी अहंकार होता है सामान्य कोई बनना नहीं चाहता है यह गृहस्थ होकर के मेरे समान बैठ गया प्रणाम नहीं किया मुझे अरे बाबा अहंकार छोड़ने के लिए तो साधु हुए हो हु। इससे प्रणाम किया नहीं प्रणाम किया यही तो तोड़ना है मानापमान योस्तुल्यम अपने महाराज जी कहते थे कि कुएं में एक मुर्दा गिर गया दुर्गंध आने लगी अब क्या करें किसी ने कहा केवड़े का फूल छोड़ दो केवड़े का फूल छोड़ दिया सुगंध आने लगी सुगंध भी कब तक काम करेगी किसी ने कहा पानी निकाल दो पानी तो निकाल दिया पर मुर्दा नहीं निकाला फिर पानी में दुर्गंध तो आएगी ही ऐसा ही चित्र रूपी कुआं है जिसमें अहंकार रूपी मुर्दास खड़ा हो गया वह हर जगह संकट उत्पन्न कर देता है हर जगह दुर्गंध आती है यह साधन जब तब तो बहुत करता है पर उस मुर्दे को नहीं निकालता साधन करने पर भी मुर्दे को नहीं निकालेगा तो कैसे बचेगा तब इसको क्रोध आ ही जाएगा काम आ ही जाएगा मोह आ ही जाएगा इस मुर्दे को जब तक न जलावे न निकाले तब तक समस्या का अंत नहीं होगा चाहे वह सिद्ध ही क्यों न हो जावे एक ही जगह इसका नाश हो सकता है यह जब संपूर्ण आश्रय छोड़ कर के गुरु की शरण ले ले जब भगवान की शरण ले ले तब भगवान की तरफ से ही निकलता है अपनी तरफ से कोई नहीं निकाल सकता सर्वधर्मा परज्य मेक शरण व्रज अहम पेभ्यो जब सब तरफ से आस छोड़कर गुरु में वा भी गुरु की शरण में ही जाएगा और सारा आधार छोड़ देगा गुरु की कृपा ईश्वर की कृपा जब होती है तब इसमें अद्भुत परिवर्तन हो जाता है इससे अहंकार गल जाता है तब इसका कल्याण होता है कहा कि माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह है उसको संहार करने वाला जो कृपा शक्ति सम्मलित सम्मलित परमात्मा है वही दक्षिणा दक्षिणामूर्ति है ऐसे गुरु तत्व को यह सीमित अहमता अर्पित है उनको प्रणाम है ये बात कह दिया कि देह प्राणम अपीन्द्रियाण्यपिचलाम बुद्धि चून्यम विदोहो यह पूर्व पक्ष था ये सब कैसे है अहमिति बड़ी बड़ी बात करने वाले हैं पर अहमिति भ्रांता देह अहम् देह मैं हूँ प्राण मैं हू इंद्रिय मैं हूँ इस प्रकार की भ्रांति से ग्रस्त है यह भ्रांति कैसे हो गई अरे भाई यह माया शक्ति ऐसी ही है बुद्ध के साथ कितना भी सूक्ष्म हो अहंकार रहेगा ही अब जहाँ भी यह अहंकार रूपी मुर्दा खड़ा है वहाँ आपको तत्व में समर्पित नहीं होने देता इसीलिए जब गुरु की शरण में चला जाता है आश्रित हो जाता है तब उस पर कृपा हो जाती है भगवान की कृपा यही है इसी का नाम है शक्तिपात तब उस पर शक्तिपात हो जाता है तब गुरु के अंदर की शक्ति उसके अंदर चली जाती है इसलिए वह गुरु बन जाता है शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि गुरु की उपमा पारस से नहीं दी जा सकती पारस लोहे को सोना बनाता है पर पारस नहीं बना सकता है गुरु अपने साथ में रहने वाले योग्य अधिकारी को गुरु बना देता है गुरु अपना स्वरूप प्रदान कर देता है गुरु तत्वीभूत कर देता है जहाँ किसी प्रकार से समस्या का स्पर्श ही नहीं है इस समय भी आपके स्वरूप में किसी समस्या का स्पर्श नहीं है पर आपका मैं वहाँ लीन नहीं है शरीरादि को लेकर के मैं यहाँ पर खड़ा रहता है इसीलिए सारी की सारी समस्या की प्रतीति होती है इस प्रतीति का नाश करने वाला गुरु तत्व दक्षिणा मूर्ति ही है और वह अहम का संहार करने में कुशल है इसलिए वह कुशल मूर्ति है अहंकार पूर्वक कोई भी साधन उसका साधक उसका नाश नहीं कर सकता है ऐसे गुरु मूर्ति को नमस्कार है अब एक बात दूसरी आती है कि जब सुसुप्ती हो जाती है गहरी निद्रा हो जाती है निद्रा में सो जाते हैं तो आप वहाँ रहते हैं कि नहीं यदि वहाँ पर आप हो तो ज्ञान होना चाहिए उसका वहाँ तो कोई ज्ञान होता ही नहीं है अतः यदि वहाँ ज्ञान नहीं होता है तो शून्य ही मानना पड़ेगा यदि आत्मा प्रकाश रूप से रूप हो तो सुषुप्ति में ज्ञान होना चाहिए पर सुसुप्ति में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है शून्य खाली रहता है इसीलिए आत्मा का स्वरूप जगत का स्वरूप शून्य ही माना जाए यह जो शून्यवादी का कथन है इस शंका को दूर करने के लिए अगला श्लोक है